श्री श्री श्रीरामकृष्णकमृत अष्टाश्छेद भक्त सह गुह्य कथा गुह्यक्रीयुक्त केशवसेन श्रीरामकृष्ण शिवंदर से मंदिरस्य सोपाने है वेला अपराे पंचवादन जाता समीपे अधर निताई वैद्य मास्टर महोदय इतना भक्ता क्ता उपा सी श्रीरामकृष्ण भक्ता पश्चिम स्वभाव परिवर्तन इधंक गुह्यक वक्त सोपान पंक् क्रमं अतीत अवतीसौ उपेष्ट पुनः किधीनर भगवत सर्वोत्कृष्ट प्रकाश ईश्वरावताूं भक्ता प्रकाशे को बाध इदानमश्वर से चिन्मयपदर्शन नदी साकार नर रूपं नरूपमेत मभा ईश्वरीप रूपस्य दर्शन स्पर्शनालिंगनमानदेहारण कृत साकार नरूप नर आश्रि परम स अधिक प्रकाशः, मनुष्य कि हेयो भोरचिंता कर्म शनोति अनत चिंतवाह अीवेशु वृक्षु पुनः सर्वूतेषु स वर्त परम मनुष्य अक्रकाश अग्निवर्वूतेषु अस्ट किंतु काकाश राण लक्ष्मण उत्त भ्राता पश्य हस्तीवा बृहत किन्तु किंतु चिंतने असमर्थ कि अवतारे अधिक प्रकाश राम अब्रवीत लक्ष्मण अब्रवीद भ्रता यस्रीक्षिष्यसे ऊर्जिता भक्ति भाव सहती क्रंदती नृत्य गायती त्रह अस्प्रभु तूषणी अवतिषते कियर पुनः कथयतीकेशवचंद्रसनेमकृष्ण से प्रभाव श्रीरामकृष्ण अस्त केशवसूयसाग्छति स्म अगत बहुधा पर इधु पाषद स अ बहुवार पार्षद सहित सगता पुनरेकी आगमीशु आसत केशव से पूर्व भूयान साधु संसर्गो ना भूत कलुटोला गृह साक्षात्कार जाता हृदय सहचर आसी केशवसेनो यकोष्ठे आसी तत्को अस्मा उपावशयत उत्पीठिकोपरी कि लिखन आसी बहुका परं लेखनी परतज आसंदी का अवती उपावत किंतु अस्मभ्यं नमस्कारा न अंतरा अंतरा आया स्म अहम् एकदा भावावस्थायाम् अवदम् साधोः अग्रतः पादोत्थापनं न करणीयं तेन रजोगुणवृद्धिः भवति तेषु आगतेषु एव मया नमस्कारः क्रियते तदाते तदा ते क्रमेण भौमन्नतिं कर्तुं शिक्षितवन्तः समाजे हरिनाम मातुर्नाम च भक्तहृदये ईश्वरदर्शनम् केशवं च अवगतं युष्माभिः हरिनामकीर्तनं करणीयं कलौ तन्नां गुणकीर्तनं करणीयं तदा ते मृदङ्गकरतालवाद्यसहितं हरिनामरीतिम् आश्रितवन्तः फुट् नोट् श्रीयुक्तकेशवसेनो मृदङ्गकरतालसहयोगेन कतिचन वर्षाणि यावत् ब्रह्मणां कुर्वन् आसीत् श्री श्रीरामकृष्णेन पंचसादतम ख्रीष्टवर्षे साक्षात्कार काल तो विशेषेण मृदंगकर्तालयोग सरिनातृ कीर्तन कर आरभे हरिना प्रतयोग में दृढ़तर कथम अभवं अभवत अस्व देवाले मध्य मध्ये, मध्ये पद कुर मूलतान से कचन संयासी आगता गंगा सागरयात्रि अपेक्षा कौती स्म मटर्मोद प्रदर्श्य समवयस्क एव सवदत उपायो नारदीया भक्ति केशवाय उपदेश कामने ससल्क वैतस भाजनम साधुसंग सौरभ अंतरा अंतरा निर्जन साधन केशव एक आगछत रात्रि वादन पर्यटन स्थित प्रताप तथा अने केचन अवदन अद अत्र यापनीय सर्वे वटतले पंचवट्याप्विष्टा केशव अवदत् न कर्मास्त हस्ता मया ससल्क वैतस भाजनं अंतरिन किम निद्रा न सैत काचन मक्रेत्री मली वेश्मी आतिथ्य जग्रा मस्य, विक्रेत्री माली मस्य समाप्य, समायातवती, करे वेतसभाजनमें पुष्प्रकोष्ठे तस् शय्या आरचिता बहुत निशीथावत कुसुमगंधेन निद्रा व्या गृहकर्त तदवस्था दृष्टि अवदत् कथम गात्र विक्षेप कौशि तेक्त को जानाति जो मने एतत कुसुम गंधेन निद्रा मम ससल्क ब्याहते मशलकेंेतसभाजनम आनेहसी किम तथा कृते मने निद्रा आयात अतः सशतसभाजने आनीते जल कृत्वा नासिका निधाय भास भास रवेण स्वीत आरेभे केशव संप्रदायस्य आकर्ण्य सहो जहोहकार हसी आरेभिरे। केशव संध्या परम घट्टे उपासना चक्रे उपासनानन्ते अहम केशवाय अवदम पश्चि भगवान्एपेण भागवत संवृत्त अतो वेदपुराण तंत्रेषा पूजन विधेयन पुनः एक गतेन यथा प्रभु अतो भक्त संवृत्त भक्त हृदय तस््यथना प्रकोष्ठ अभ्यर्थना प्रकोष्ठ गभु अनायासदर्शनों अजया भगवत्जन केशव तथा तत्प्रदाय जनता वाच अत्यर्थम अवधानेन श्रृतवंत पूर्णिमा पीता चंद्रिका गंगाकूले सोपन चरे सर्वे उपा अहम अवदम सर्वे ब्रूत भागवत भक्त भगवान्ती समस्वरेण अवदं भागवत भक्त भगवान्ती पुनरवदं वदत् ब्रह्मैव शक्तिः शक्तिरेव ब्रह्म ते पुनः संस्वरेण अवदन् ब्रह्मैव शक्तिः शक्तिरेव ब्रह्म तान् अवदं यूयं यद्ब्रह्मेति वदथ तदेव अहं मातरिति वच्मि माति अतीवमधुरं नाभा यदा पुनस्तान् अवदं भूयो वदत गुरुः कृष्णो वैष्णो इति तदा तदाशव अवद महाशय तावद तबद तदा सर्वे अस्मा स्वतागी वैष्णवा मन केशव अंतरा अतरा अवदम यूय यद्रे व अहम शक्ति आद्याशक्तिम वजा वास निर्गुण निष्क्रीय तदा वेदे तद्रेति गीये थ जद तम स्थिति, प्रलयान कूर्वाण प्रेक्षे तदा तम शक्ति आद्याशक्तिदधा केशवम अवदम संसारे सिद्धि अतिदुराप यकोष्ठे उपदंशतिंते कुकुंभा तकोष्ठे विकारी रोगी कथम आरोग्यम लेत अतो मध्ये मध्ये साधन भजन कृते निर्जन कर्जनस्थुलमूले गजबंध शुष्क परम शिशुतरव छागादिभ्य प्रवचन सब्रवीत युष्माढ़सारे स्थाव अधर्मा महाशयनतायी प्रभृतिभ्य उपदेश अग्रत उपसर्प भक्ता पश्य केशव एतावा पंडित आंगल कियद्भी भाषायावचनमकाशी किय जनसह बहुमान स्वयंराजा भिक्टोरिया तेन सह उपविश्य आलाप् अकारी यदा अत्र आगच्छत तदा अनावृतवपु सन साधु दर्शनार्थम किंचि उपहार हमेत अतः फलपाड़ी आगछत अशेषत अभिमरिता अधरम प्रति पश्यमेतावान्न उपमंडल प्रशाशक तथा कुया च भार्याया वश्य अग्रत उपसर्प चांदन दारू अति प्रेषतर वस्ूनी सी राजक माड़िजात काक्रीयत अहमचारी स उक्ता अग्र तो यिवंदरतृव श्रीरामकृष्ण प्रांगण मध्य स्वकोष्ठ प्रत्यायाति, सह अधर वर्त अधरमा अंतरे विष्णु विष्णुगृह सूजक श्रीयुक्तरामचट्टोपाध्याय आगम्य वातात श्रीश्रीमा पिचारिकाचिकांताोपाध्याय श्रीरामकृष्ण अहम तो दसवादन सगदंब नुत श्रीरामकृष्ण अहम लाले तेते किलरामला ते आसन तेनाली ते नहाशय किशोरीगुप्त औषधम आने गलमबाजारम श्री किम श्रीरामकृष्ण महाशयह, अपरह कोप्पी सह न वर्तते, आलं बाजारत वर्त आलम्बाजारत आनष्यतिरामकृष्ण महाशयम प्रति ये तान रोगिणी परिचर त्रूहि वृद्ध कि ह्राससे बाक्यम मटर्महाशय यथा यहाती भक्त इदानिम एत्य प्रणतवान, वधूगण इधमे प्रणतवास्थना गृहता श्रीरामकृष्ण तुन अवदत शिवपूजा यथोपादेस तथा विधाव्या अभी च मुक्ताभ्या आगंत अम क्लेशो जाये स्ना दिवसे पुनराज प्रयत्नो विधातव्यः